भाइयों और बहनों आप लोगों ने शुभा लक्ष्मी बहन के भजन तो सुन लिए रामधुन भी सुनी वो तो यहाँ तो नहीं है तो बाहर जलसा में चली जाती है वहाँ तो सब कुछ चलता है यहाँ तो रामधून तो ऐसी चीज है भजन भी ऐसी चीज है की जिसमें हमारे लीन होना चाहिए आज तो वो सुर बहुत अच्छा निकाल सकती है लेकिन कहां से वो वो समझने वाली थी कि जब गाती है है है तो उनको भी भी में ही लीन होना होना और आपको भी होना है। तो इसलिए उनको पूछना पड़ता था किसी को बताना भी पड़ता था कि इसमें क्या क्या आशा रखी जाती है या नहीं तो इतनी खबर तो पड़ी लेकिन आपने समझ तो लिया कि उनका तो कैसा मीठा है और क्यों लोग उनके भजन या तो उनके गायन सुनने के लिए आतो लेते हैं तो जब उन्होंने मुझको ये पैगाम भेजा तो मुझको बड़ा अच्छा लगा ठीक है आज मुझको कल बताया गया था मैं तो घड़ी तो निकाल कर नहीं बैठता हूँ क्योंकि पंद्रह मिनट का तो रखा है कि पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं बोलना लेकिन कल ही तो पच्चीस मिनट लग गई ये मेरे लिए शर्म की बात है मैं नहीं चाहता हूँ कि 25 मिनट में ले लो 15 मिनट में करना, तो में करना। हो जाए, तो 15 मिनट कह सके इतना वो जाता है, जाता है। तो आज मेरी उम्मीद ऐसी मैं ठीक 15 मिनट में पूरा कर लूंगा मैंने कल आपसे कहा था कि जो एक भाई ने खत लिखा तो पूरा तो पढ़ नहीं सका था दूसरा खत वो तो अभी मेरे हाथ में भी नहीं आया है एक ढेर पड़ा है उसमें कहीं भी पढ़ा होगा तो वो तो पढ़ नहीं सका हूं तो उसके लिए माफ़ी मांग लूंगा कि मैं तो वो पढ़ नहीं सका हूं पढ़ूंगा और उसमें कुछ कहने जैसा होगा तो आपसे कह दूंगा ये खत मैं तो पढ़कर आया हूं तो उसने ये सब लिखा है कि मैं तो बोला भाला हूं और पीछे वो दुनिया क्या कैसे चलती है उसको तो मैं नहीं जानता उसका उत्तर कैसे लेना वो भी नहीं जानता हूँ इसलिए लोग मुझको धोखा भी दे सके वो तो उसमें जो लिखा है उसका तात्पर्य आपको लेता हूँ तो मुझको वो वो खबरदार करते हैं कि मैं सावधानी से अपना काम ले तो उसमें तो ये लिखा है कि देखो पाकिस्तान में तो क्या करते हैं ऐसा तो अगर हम भी करें तब तो किसे उसका बदला ले लेते हैं और न करें और हम सावधान न रहें तो वहां से तो कुछ होने वाला ही नहीं है हमारे मकान सब गए गए हो गए मैं तो मानकर ही नहीं बैठता हूँ लेकिन हाँ ऐसा है अगर हम भी गए ऐसा समझकर कर यहाँ से मुसलमानों के मकान वो सब जो कुछ भी हो बहुत है या तो कम है लेकिन जिसका मकान चल जाता है उसका मकान की तो उसके लिए इतनी कीमत है जैसी के करोड़पट्टी का मकान चल जाए उसके भाई उसका गुजारा होता है सब कुछ उसको चाहिए वो जा रहता है ये बड़ा मकान है तो बड़ा मकान में कोई वो ज्यादा खा सकते हैं ऐसा थोड़ा है वो तो जितना आप लोग खाते हैं मैं खाता हूँ इतना ही वो करोड़पट्टी भी खा लेते हैं तो इसलिए जो मुसलमानों का घर चला गया और पीछे जाना पड़ा मजबूरन जो अपने आप चाहते हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं चलती है तो मजबूरन जिनको जाना पड़ता है उसको जो नुकसान पहुंच जाता है वो नुकसान तो इतना ही समझो कि जैसे लखपति या तो करोड़पति भी सिख या तो हिंदू पाकिस्तान में से चले आए हैं तो वो कब मिलने वाले हैं वो पूछते हैं ठीक है उसमें उसको कोई शिकायत नहीं है करने का तो मैंने तो कह दिया है कि हम कम से कम मैं तो कभी राजी का देश नहीं सकता हूँ मैं संतुष्ट नहीं रह सकता हूँ जब तक एक भी हिंदू और सिख जो मर गए तो मर गए लेकिन चिंदा है वो अपनी जायदाद पर नहीं जाकर बैठे है हाँ किसी का मकान है वो जल गया है उसके लिए तो मुझको कुछ है ही नहीं वो तो जैसे आदमी मर गया तो वापस नहीं आ सकता है ऐसे जो तो मकान जल गए हैं उसको कहें कि नहीं वो मकान ऐसे के ऐसा बना दे तो कोई कर नहीं सकती है न आपकी हुकूमत करने वाली है ना कर सकती है न वहां कर सकते हैं लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आपका जो मकान है वो ऐसे कैसे ले लो जो जमीन थी वो ऐसे कैसे ले लो मैं कहता हूँ वो गनी मत गए मेरे लिए काफी हो गया मॉडल टाउन में जितने सीट जितने हिंदू हैं वहां जाकर बेच सकते हैं तो वो काफी है जो लाहौर शहर में जितने हिन्दू पड़े थे सिख पड़े थे वो अपने घर में जाकर रह सकते हैं अपने अपने अपनी जमीन पर जाकर रह सकते हैं तो बस मेरे लिए काफी है ये मैं नहीं कहता हूँ कि जो मकान चले गए वो भी वो, वो हवेलियां बना कर दी दे लेकिन हाँ ये तो मैं कहूँगा कि वहा अगर आज किसी भी मुसलमान को रखे गए हैं तो उनको वहां से निकलना चाहिए उनको वहां से निकलना है अगर यहाँ हिंदुस्तान यूनियन में हम जितने हैं वो सच्चे बने शरीफ बने अच्छे बने तो दूसरा नतीजा आ ही नहीं सकता है इसमें मुझको एक थरा, थोड़ा सा भी शक नहीं है लेकिन आज तो अगर वो नाक काट कर बेच के तो हम भी नाक कटवा कर बेच गए हैं ये मुझको छुपता है उसमें कोई शक नहीं है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था वो तो हमें बहुत दफा के गया तो ये भाई का जोखट है ना उसका जवाब देते हुए भी मैं कहूंगा वो हमें हमारी गलती तो हो गई है अगर लेकिन गलती तो सबकी होती है उसी का हुआ लेकिन वो गलती पर पर कायम रहना न करेंगे हमने कुछ नहीं किया है तब पीछे हम जो करते हैं उसको मैं शैतानियत मानता हूँ लेकिन जो इंसान इंसान तो गलती का पुतला है इसलिए वो तो धर्म का भी पुतला है तो जिस जगह पर उसने गलतियाँ कर ली है उसको वो दुरुस्त कर देता है तो पीछे धर्म का पुतला ही रह जाता है तो हम अपना धर्म पर आ जावे कायम रहे और पीछे हम आ, आ, कोई हमारे आ, वो सारी दुनिया को सुनाने की थोड़ी जरूरत है मैंने कहा जो मुसलमानों को नुकसान हुआ काठियाबाद में उस बारे में मुझको तो लिखना बराबर ठीक है वहाँ के जो हिंदू पड़े हैं उनको कहना वो भी अच्छा है वहाँ की हु पड़ी है उनको कहना वो भी अच्छा है यहाँ की जो हमारी बड़ी हुकूमत है उसको कहना वो भी नहीं समझ लो तो लेकिन अमेरिका कहने से इंग्लैंड कहने से क्या फायदा पहुंच सकता इसी तरह से हम उनको सुनावे सब सुनना चाहिए उनको लिखना चाहिए कहना चाहिए कि ये तो हमारा हक है आपने कभी ऐसा नहीं कहा हमने ऐसा माना नहीं था कि पाकिस्तान हो गया तो पीछे जितना हिंदू और सिखों का है वो सब जला दिया जाए उसको हटा दिया जाए वहां से सब चली जाए वो तो था नहीं और अगर है वो आपसे आपकी गलती हो गई ऐसा कबूल करोगे तो गलती को डोज करो डोस करने में वगैर जाता है उसकी परवाह नहीं लेकिन दुरस्त तो करना ही चाहिए वो हमको भी कह सकते हैं कि आप भी गलती कर लेते हैं तो उसका कपारा करो गलती को को दुरस्त करो और पीछे मुसलमान मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा है उनको सब आप ले लें और जितने हिंदू को सिखों को वहाँ आना पड़ा है उनको हमारे लेना है तब मैं कहूँगा की दोनों शरीफ बन जाते हैं दोनों पाक बन जाते हैं पीछे पीछे दुनिया में हम अपना मुंह बता सकते हैं। आज हमारा मुंह तो काला हो जाता है क्यों कि हमारा मुंह हमेशा सफेद रहा है हाँ अगर हम गुंडा लोग रहते और गुंडाबाजी से ही अपनी अपनी आजादी लेने लेते तो दूसरी बात लेकिन हमने तो शराफत से अपनी आजादी ली ऐसा सारी दुनिया के है मैं कहूँगा तो निकम्मी बात हुई कोई हिंदू कहे मुसलमान भी कहे तो वो निकमी बात हुई लेकिन जब बाहर की दुनिया कहती है सब सब कहते हैं कि नहीं आपने जो आजादी ले ली है या तो आपको मिल गई है वो शराफत से मिली है तब मैं कहूँगा की जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारे शरीफ होना चाहिए शराबत से ली वो हम गुंडाबाजी से थोड़े रखने वाले हैं कभी नहीं रखने वाले हैं हम दवा देने वाले हैं इसमें इसलिए मैं कहता हूं कि हम अभी इस तरह से अपने अपना आचार रखें वर्ताव हमारा ऐसा करें कि जिससे दुनिया भी देख ले कि इन लोगों ने गलती तो कोई उन्होंने डरस कर ली है अब भी पाकिस्तान क्या करती है वो देखना है तो पाकिस्तान में केट दिनों दुनिया को कहने की के कोई दरकार नहीं रहने वाली उनको साफ होना ही है इसमें मेरे दिल में एक थोड़ा सा भी शक नहीं है मुझको कहते तो है कि तुम्हारा जो जो जो प्रस्ताव हो गया और इंडिया कांग्रेस कमेटी का तो उसमें कुछ मेरा हाथ था ना इसलिए मुझको सुनाते थे, थे कि तुमने क्या दिया वो तो सब तुमने एक दम कर लिया लोगों के दिल में ये है ही नहीं कि यहाँ जो जो हिंदू और सिख आ गए हैं वो कभी पाकिस्तान में वापस जा सकते हैं आदर्श जी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिस्किन होकर जाए लाचार होकर जाए लाचार होकर तो आ गए हैं लेकिन जाना है तो तो लाचारी से नहीं जाना है वो कहें कि हमसे गलती हो गई है लेकिन अभी आपको तो यहाँ आना है और अभी पाकिस्तान में सब मुसलमान भी अच्छे हो गए हैं कोई आपकी शिकायत करने वाले नहीं आप अपने घर में जाकर बेस जाए तब तो आराम से वो चले इसी तरह से मुसलमान को हम कहेंगे कि मेहरबानी करके आप आज जाइए अपना मकान अपनी अपनी जमीन जैसी थी ऐसी कैसी है उसका आप कब्जा ले लें हमने वो आप के लिए रखा है हम दीवाने बन गए और दीवाना हमारा मिट गया है अभी हम तो आपसे दोस्ताना टोर तो से चलना चाहते हैं शराबर से चलना चाहते हैं, ऐसा कहीं तो मैं कहता हूं कि वो आज अच्छा हो जाता है इसमें दम्भ क्या उसमें किसी को धोखा देने के बात क्या है मैं तो उसमें कोई धोखा मानता ही हूँ और धोखा मानू दुनिया ऐसी चीज में तो कहता ही नहीं मैं जानता भी नहीं हूं कि धोखा किसी को हो ऐसी चीज किस तरह से की जाए क्यों कही जाए मैं तो वो समझ नहीं सकता तो मैं कहता हूँ कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस है ये प्रस्ताव किया है कि जितने हिंदू सिख ना गए हैं उनको सबको आदर से मोहब्बत से अपने घरों पर अपने अपने अपने जमीन पर जाना ही है लायनपुर में जाना ही है और वहाँ जिस तरह से वो खेती वगैरह चलाते थे ये सिख भाई इसी तरह से उनको वहाँ जाना है ये मेरे तो मेरा तो ख्वाब है मेरे दिल में ही ऐसा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ वो देखने के लिए लेकिन ईश्वर वो उठा जाएगा उठा जाएगा और अगर मैं दिल्ली में वो न कर सकूँ तो दूसरी जगह पर मैं क्या करने वाला हूँ तब मैं क्या देखने वाला हूँ देख कर क्या करूँगा मैं क्या देखूंगा लेकिन मेरी उम्मीद तो ऐसी बेटी तो है कि अगर हम शरीफ हो जाए तो वही चीज बनने वाली है इसमें उसको पूछ सकनी है और ये वो चीज बनने वाली है तो तभी बन सकती है की जब पाकिस्तान भले ही बन गए हैं और अपने भयपन से कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई आपको आना है ऐसे हूँ तब तो पीछे हम पड़ोसी का